श्री कज श्री पुष्पदंताचार्य के मुक्कमल से निकले हुए भगवान महादेव की अत्यंत प्रिय आपनाशक कंठस्थ किए हुए स्तोत्र के एकाग्र चित्र हो पाठ करने से समस्त भूतों के अधिपति भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं मई पूजा श्रीमशंकर अर्पिता तेन देश रियताम्बे सदा शिव इस प्रकार यह शब्दमयी भेद श्रीमान शंकर भगवान के चरणों में अर्पण की उस कारण से देवाधिपति सर्वदा कल्याण स्वरूप महादेव मुझ पर प्रसन्न होगी यदक्षर पद भ्रष्ट मात्राही सर्व क्षम्य परमेश्वर हे देव जो अक्षर और पद का अशुद्ध अस्पष्ट उच्चारण और मात्रा की गलती हुई हो तो हे परमेश्वर वह सब समा करें और आप मुझ पर प्रसन्न हुए ओम शांति शांति शांति हरि ओ तस्व श्री शाम बसदा शिवाणमस्तु